शिवानंद स्मृति संग्रह श्री श्री महापुरुष जी की पुण्य स्मृति श्री रमणी कुमार दत्तगुप्त महापुरुष जी के ढाका रहते समय स्वामी भोलानंदगिरिरी जी हरिद्वार से ढाका आकर अपने मंत्र शिष्ट जमींदार श्री योगेश्वर चंद्र दास द्वारा स्थापित स्वामी भोलानंदगिरिरी आश्रम में कुछ दिन रह रहे थे यह आश्रम ढाका श्री रामकृष्ण मठ से थोड़ा दक्षिण में था महापुरुष जी के आगमन की बात सुनकर गिरिजी एक दिन ढाका मठ में उनके दर्शनार्थ आए महापुरुष महाराज ने स्वामी भोलानंद का विशेष आदर के साथ स्वागत किया भेंट होते ही स्वामी भोलानंद गिरिजी ने महापुरुष जी का चरण स्पर्श करके श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हुए उनका आलिंगन किया प्रणाम करते समय महापुरुष जी ने कहा गिरिजी पैरों में हाथ देकर प्रणाम क्यों आप साधु महात्मा हैं इस पर गिरिजी ने हाथ जोड़कर बहुत ही विनीत भाव से कहा यह क्या बात है आप भगवान श्री राम कृष्ण देव के साक्षात पार्षद हैं आप प्रणाम के योग्य हैं आपको प्रणाम क्यों न करूंगा? इसके अनंतर दोनों में अनेक बात वार्तालाप हुए गिरिजी ने विदा लेते समय महापुरुष जी को ढाका स्थित भोलानंद आश्रम में एक बार पधारने के लिए निमंत्रण दिया गिरिजी के चले जाने पर महापुरुष जी ने निकट के भक्तों से कहा भोलानंद जी साधु महात्मा है हम लोग जब उत्तराखंड में तपस्या आदि कर रहे थे तब उन्हें भी कठोर तपस्वी देखा है हमारे तपस्या स्थान के पास ही वह साधन भजन करते थे प्रायः हम लोगों की भेंट हुआ करती थी दो दिन के बाद महापुरुष महाराज कुछ भक्तों के साथ पैदल भोलानंद आश्रम में पहुँचे आश्रम के फाटक के पास एक भिखारी ने महापुरुष के सामने आकर कातर भाव से कुछ भिक्षा मांगी दयालु महाराज ने भिक्षार्थी की ओर एक बार देखकर साथ के भक्तों से पूछा तुम्हारे पास कुछ रुपये पैसे हैं एक भक्त ने तुरंत जेब से एक रुपया निकालकर कर के हाथ में दिया ले बाबा दरिद्र नारायण कहकर महापुरुष ने भिखारी को वह रुपया दिया यीव तत्र शिव यत्र य तत्र नारायण वेदांतोक्त जीव ब्रह्म सर्व खलदम ब्रह्म इत्यादि गंभीर तत्वों का प्रत्यक्ष प्रयोग तथा कार्य रूप में उसे परिणित करना महापुरुष के व्यवहार में दिखाई पड़ा भोलानंद जी ने भी महारा, पुरुष महाराज का अपने आश्रम में सादर स्वागत किया महापुरुष घूम फिरकर कर के आश्रम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और संध्या के पहले ही ढाका मठ लौट आए महापुरुष जी से ढाका में रहते समय महापुरुष जी के ढाका में रहते समय उस नगर और पूर्वी बंगाल के अन्यन स्थानों से अनेक भक्त स्त्री पुरुषों ने उनसे मंत्र दीक्षा पाने के लिए प्रार्थना की पहले तो वह मंत्र दीक्षा देने में राजी नहीं हुए बाद में उन भक्तों के अत्यंत आग्रह और व्याकुलता से महापुरुष का हृदय द्रवित हो गया उन्होंने श्री श्री ठाकुर की प्रेरणा से तथा रामकृष्ण संघ के उस समय के अध्यक्ष तथा गुरुभाई पूज्यपाल स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की सादर सम्मति से ढाका में ही प्रथम बार लगभग सौ भक्त स्त्री पुरुषों को मंत्र दीक्षा दी इस दीक्षा के संबंध में महापुरुष ने एक समय कहा था ढाका में अनेक भक्त स्त्री पुरुष श्री ठाकुर की इच्छा से उनका नाम प्राप्त हुए श्री ठाकुर ने एक समय मुझसे कहा था समय आने पर अनेक मनुष्यों को तुम्हें एक समय मुझसे दीक्षा देनी पड़ेगी मैंने उस समय श्री ठाकुर से कहा था किंतु मैं वैसा काम न कर सकूंगा। सुनकर उन्होंने कहा था वह तो ईश्वर की इच्छा पर ही निर्भर है बाद में देखा जाएगा तो अभी इतनी चिंता क्यों करता है श्री श्री ठाकुर की बात क्या कभी मिथ्या हो सकती है वह कितने दिन पहले की बात थी और आज सत्य हुई कौन जानता था बाबा कि मुझे दीक्षा देनी पड़ेगी महापुरुष जी की आध्यात्मिक सत्य के अमोख आकर्षण से आकृष्ट होकर पृथ्वी भर के विभिन्न स्थानों से हजारों मुखी स्त्री पुरुष उनके श्रीचरणों में उपस्थित होने लगे और महापुरुष जी भी अपने शक्ति प्रदान कर उनके आध्यात्मिक क्षुधा परित्रृप्त करते रहे किसी समय एक भक्त से महापुरुष जी ने कहा था श्री श्री ठाकुर को तथा हम लोगों को रोज कम से कम एक बार सैकड़ों कामों के बीच याद करना उसी से हो जाएगा जो ठाकुर के प्रिय हैं वह हमारे भी प्रिय हैं तुम लोगों को जो मैं इतना प्यार करता हूँ वह केवल उनके भक्त होने के कारण ही अन्य किसी कारण के लिए नहीं ढाका के श्री रामकृष्ण मठ से दो साधु संपादक हरीश महाराज और शरदेन्दु महाराज श्री श्री महापुरुष से सन्यास लेने के लिए काशी अद्वैत आश्रम गए थे मैंने भी अपनी दीक्षा ग्रहण की इच्छा उन्हीं के द्वारा महापुरुष के निकट निवेदित किया मेरी प्रार्थना निवेदन निवेदित होने पर वह कृपा कर मुझे मंत्र दीक्षा देने में राजी हुए उनमें से एक साधु ने मुझे पत्र लिखा आपकी बात महापुरुष से निवेदित करने पर वह प्रसन्न चित्त से आपको दीक्षा देने में राजी हुए हैं उन्होंने कहा है काशीधाम शिव क्षेत्र दीक्षा के लिए अति उत्तम स्थान है शिवोग मिलने पर यहां आकर वह दीक्षा ले सकता है और यदि यहां आने में सुविधा ना हो तो जब मैं बेलुर मठ लौटूंगा तब वहीं दीक्षा हो सकेगी उसे ऐसा लिख दो अनेक अनिवार्य कारणों से उस समय मैं काशी नहीं जा सका बाद में महापुरुष जी के बेलोर मठ लौट आने पर पत्र द्वारा उनके आज्ञा पाकर मैं कलकत्ते रवाना हुआ जिस दिन मैं कलकत्ता पहुंचा उसी दिन तीसरे पह मैंने पूजनी महाटर महाशाय अर्थात श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रणेता श्री से उनके हमहर्ष स्ट्रीट के स्कूल में भेंट की मास्टर महाशय को प्रणाम करते ही उन्होंने मेरा परिचय और कलकत्ते आने का उद्देश्य पूछा दीक्षा ग्रहण ही कलकत्ते आने का मुख्य उद्देश्य है सुनकर उन्होंने फिर से पूछा किन्हीं गुरु रूप से वरण किया है मैंने उत्तर दिया परम पूज्य पा महापुरुष महाराज को सुनकर वह आनंदित होकर बोले बहुत अच्छा ब्रह्मज्ञ महापुरुष जी को तुमने गुरु रूप से वर्ण किया है गुरु अन्य कोई नहीं है स्वयं भगवान ही गुरु रूप से भक्तों पर कृपा करते हैं यह शास्त्र का वचन है जिस प्रकार भगवान की भक्ति करनी होती है उसी प्रकार गुरु की भी भक्ति करनी चाहिए उसी से गुरु द्वारा प्रदत्त ब्रह्म विद्या हृदय में उत्तम रूप से प्रकाशित होती है हमारे उपनिषदों में ये बातें हैं गुरु के द्वार पर कुत्ते के समान पड़े रहना तभी तो उनकी कृपा होगी और यथार्थ दीक्षा लाभ होगा गुरु के पास हर समय रहने का मौका न मिलने पर भी दूर से अपना साष्टांग प्रणाम व्यक्त बीच बीच में उन्हें पत्र लिखना और उनकी सेवा के लिए अपनी शक्ति के अनुसार कुछ प्रणामी भेजना इसमें भूल न हो दीक्षा ग्रहण के पूर्व मास्टर महाशय के ये अमूल्य उपदेश मेरे लिए बहुत ही उपयोगी तथा कल्याणप्रद सिद्ध हुआ दीक्षा के बाद उनका उपदेश मैं यथाशक्ति पालन करता आ रहा हूँ कलकत्ता पहुँचने के दूसरे दिन मैं तीसरे पहर बड़े बाजार घाट से पोर्ट कमिश्नर के फेरी स्टीमर द्वारा बेलोर मठ पहुँचा ठाकुर मंदिर में जाकर श्री ठाकुर को प्रणाम किया इसके बाद पूज्य पाद के दर्शन और उन्हें प्रणाम करने के लिए पहुँचा संध्या हो रही थी महापुरुष गंगा किनारे वाले स्वामी जी के कमरे के उत्तर और धुमझले के लंबे बरामदे में एक आराम कुर्सी पर बैठे थे और उत्तर की तरफ दक्षिणेश्वर काली मंदिर की ओर एक टप देख रहे थे उनके सेवक ने उनसे मेरा परिचय करा दिया और मेरी दीक्षा की बात भी बताई मैंने महापुरुष जी के श्रीचरणों में माथा टेककर प्रणाम किया महापुरुष जी ने मेरा कुशल प्रश्न कब कलकत्ते आया और कहाँ ठहरा हूँ आदि पूछा प्रश्नों का उत्तर देकर मैंने हाथ जोड़कर दीक्षा की प्रार्थना व्यक्त की महाराज सो होगा कहकर अपने कमरे में जाकर पंचांग देखने लगे और दीक्षा की तारीख तथा समय बता दिया यह भी कहा दीक्षा के दिन गंगा स्नान करके निर्दिष्ट समय पर श्री श्री ठाकुर मंदिर में तैयार रहना सन्यासी गुरु को कुछ देने की आवश्यकता नहीं है तो भी शास्त्र का विधान है कि गुरु दक्षिणा में कुछ तो देना चाहिए तो एक हर्र दक्षिणा में देने से ही काम चलेगा दीक्षा की आज्ञा पाकर मेरा अंतकरण आनंद से भर गया प्रणाम के बाद विदा लेते समय महापुरुष जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मंदिर में ठाकुर दर्शन तथा मठ के अनान्य स्थानों को देखने के लिए कहा बंगला सन तेरह सौ चौंतीस के ज्येष्ठ मास के प्रथम सप्ताह और ज्येष्ठ द्वितीया मई उन्नीस सौ में मेरी दीक्षा का दिन निश्चित हुआ मैं कुछ आम मिठाई एक लाल किनारे वाली करघे की धोती और कुछ गुरु दक्षिणा लेकर बेलूर मठ के पुराने ठाकुर मंदिर के बरामदे में शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करने लगा परमाराध्य श्री श्री महापुरुष निर्दिष्ट समय पर अपने कमरे से ठाकुर मंदिर में आए और मुझे श्री ठाकुर के चित्र के सामने रक्षित और पूजित इष्ट कवच की ओर मुख करके बैठने का आदेश दिया महाराज जी स्वयं उत्तर की ओर मुख करके बैठे आचमन आदि के अनंतर महापुरुष जी ने दीक्षा मंत्र का गुरु गंभीर स्वर से कई बार उच्चारण कर मुझे अपना अनुकरण करने को कहा उसके बाद मंत्र का अर्थ समझा कर किस ढंग से प्रतिदिन निर्मित जप ध्यान करना होगा वह उन्होंने बता दिया श्री श्री ठाकुर का इष्ट जिस पात्र में रक्षित है उसका स्पर्श करते हुए उन्होंने मुझे प्रणाम करने की आज्ञा दी अंत में उन्होंने कहा आज मैं तुम्हारा नया जीवन आरंभ, आज से तुम्हारा नया जीवन आरंभ हुआ शरीर मन वाणी से विश्वास भक्ति अनुराग और प्रेम के साथ इस इष्ट मंत्र का साधन करते रहो जब जैसी सुविधा हो प्रतिदिन कम से कम सुबह शाम दो बार और ठाकुर तथा स्वामी जी के संबंध के ग्रंथ तथा कथामृत का पाठ करते चलो दीक्षा के अनंतर मैंने महापुरुष को साष्टांग प्रणाम किया उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा जाओ मंदिर के बरामदे में बैठकर मन ही मन जप करने का अभ्यास करो उनके आदेशानुसार मैं जप का अभ्यास करने लगा